नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब एक बात बताइए क्या आप अपनी ज़िंदगी में एक आम आदमी बनकर खुश हैं क्या कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आप भीड़ से अलग हूँ आपको सच बताऊँ मुझे तो हमेशा से ये एक अरमान तमन्ना दिल में थी कि भीड़ से अलग कुछ हो और इसके लिए बचपन से ही कुछ ना कुछ कोशिश जारी रहती थी तो साहब बहुत से बार कोशिश किया कभी सोचा कि शायद पढ़ने लिखने से भीड़ में से अलग हो जाऊँ मगर पता चला जब थोड़ी आंखें खुली कि अरे भैया आपसे अच्छे पढ़ने वाले बहुत मौजूद हैं क्लास में पहले ये भी सोचा पढ़ाई लिखाई उसके बाद सोचा थोड़ी बदमाशी बदमाशी में भी हमसे आगे बहुत से लोग थे तो वहाँ भी कुछ ख़ास ना हो पाया इस तरह से सारी जिंदगी कोशिश करते रहे कि भैया कुछ ख़ास हो जाए मगर कुछ ख़ास हो नहीं पाए अब साहब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उम्र के उस पड़ाव पर आ पहुँचने लगे जहाँ पर आने के बाद कुछ भी नया करने की गुंजाइश कम से कम होती चली गई यानी सिकुड़ती चली गई यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ मिला जिससे कि हम भीड़ से अलग हो सके वो क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा उसके पहले अब आपसे एक और सवाल वो सवाल है ये बताइए कि आप अपने खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं मैं आपको बताऊं मैं क्या करना पसंद करता हूं और फिर उसके बाद आप बताइएगा अरे भाई मुझको नहीं बताइएगा किसी को तो बता दीजिएगा जो आपके बगलगीर हों जो आपके दोस्त हों जो अरे यार जो दुश्मन हो उसको भी बता दीजिए तो अब साहब सवाल यह है कि मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताऊं जब मुझे खाली वक्त मिलता था ना तो मैं हमेशा किसी ऐसी जगह जाकर बैठना पसंद करता था जहां पर जाके मुझको बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते रहें दिखाई पड़ते रहें मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उन लोगों से बातें करना या उनके साथ हिलना मिलना जुलना पसंद करता था मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग हों और वो दिखें अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी जगहें होती हैं साहब मैं बताता हूँ मैंने तो बहुत मतलब मेरे तो अकल थोड़ी कम है ना तो मैं क्या सोचता था कि जब भी कभी खाली हों तो रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाऊँ बस अब रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठना एक आदत में शुमार हो गया जब मतलब जब पढ़ता वढ़ता था तब तो कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी हो ही जाती थी यानी आपको लोग मिल ही जाते थे ऐसी जगहें मिल जाती थी जब नौकरी करना शुरू किया तो ऐसी जगहें बहुत आसानी से मिलने लगी यानी कि अब तो आप अकेले रह रहे हैं बस निकल जाइए साहब शाम के टाइम में रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर आपको सच बताऊँ मैंने मुजफ्फ़रपुर रेलवे स्टेशन गया रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन ये सब स्टेशनों पे बहुत टाइम गुजारा है और इन सब जगहों पर मज़ा ये आता है कि एक बेंच पकड़िए बैठ जाइए और आपको सच बताऊँ मुजफ्फरपुर और गया में तो मैंने स्टेशन के बाहर हनुमान जी के मंदिर पर वो जो कुली और ऑटो या रिक्शा वाले जहाँ कीर्तन करते हैं ना उसमें भी शामिल हुआ हूँ अब आप सोचेंगे उसकी क्या वजह है आखिरकार ऐसा करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी भीड़ की साहब आपको बताऊं मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है एक काम जिसे आजकल एक नाम दे दिया गया है उसका नाम है पीपल वॉचिंग तो मैं क्या करता था साहब मैं पीपल वॉचिंग करता था और अपने मन में कभी भी किसी से कहा नहीं आज आपसे बता रहा हूँ अपने मन में लोगों के बारे में कहानियां सोचता रहता था कि आखिरकार ये जो भाई साहब जो जिनकी मुँछे इतनी उठी हुई हैं ये क्या वास्तव में इतने बहादुर होंगे और ऐसे अपने मन में लंतरानियां तरानियाँ किस्से कहानियाँ सोचते सोचते कुछ कुछ बातें सोचता रहता था खैर साहब तो ऐसे दिन गुजरते गए गुजरते गए अब आपको बताऊँ कि होता ये है कि इसी के चलते कभी कभी आपकी लोगों से बातचीत भी शुरू हो जाती है और उस बातचीत का नतीजा क्या होता है ये तो वक्त बताता है तो आज मैं आपसे ऐसे ही दो लोगों से मुलाकात के बारे में बताता हूँ साफ हुआ यूँ कि एक बार हम चले साहब ट्रेन से और कहाँ से हैदराबाद से बना अब साहब एसी सी टू टायर का डिब्बा हम और हमारी पत्नी बैठे हुए हम दोनों ने अपनी अपनी या तो किताब या फोन या फिर हमारी पत्नी के पास एक आई है वो लेकर के बैठ जाती हैं बस भैया उनको आई में एक कोई खेल है वो खेलने का बहुत शौक है तो साहब वो बैठ के वो खेलती रही हम बैठकर कर किताब पढ़ते रहे मगर लंबा सफर 27 28 घंटे का थोड़ी देर के बाद उससे भी मन उब गया और फिर जैसा कि होता है आप इधर उधर देखने लगे देखते देखते सामने की बर्थ पर यानी ऊपर वाली बर्थ पर एक महिला अकेली बैठी हुई और बेहद परेशान नजर आ रही थी तो मैंने अपनी पत्नी से यूं ही कहा कि यार ये महिला कुछ परेशान नहीं नजर आ रही है उसने कहा हाँ लग तो रही है थोड़ी बीमार सी भी लग रही है हम लोग धीरे धीरे फुसफुसा के बात कर रहे थे तो हमारी पत्नी से रहा नहीं गया उन्होंने उससे पूछ लिया कि भाई आप कौन हैं क्या है और धीरे धीरे बातों का सिलसिला चलने निकला पता चला कि वो हैदराबाद में अपना कोई इलाज कराने आई थी भोपाल में रहती थी बस साहब उनके साथ बातचीत शुरू हो गई और आप विश्वास करिए उस छोटे से सफ़र में छोटा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिंदगी के लंबे सफ़र में वो एक दिन का सफ़र तो छोटा ही होता है ना और भोपाल तो हैदराबाद यानी बनारस से 12 घंटे पहले ही आ जाता है तो साहब भोपाल तक जब तक वो पहुँचे उस 12-13 घंटे में उन दोनों महिलाओं में अंतरंगता सी हो गई बातचीत हो गई फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए और मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दूँ मैं तो बहुत कम करता हूँ मगर मेरी पत्नी फ़ोन नंबर नोट करके और उनको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने में बहुत आगे रहती है उसके गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने का कारण यह है कि आपने शुरू में गाना सुना है ना वो गाना गाने का उन्हें शौक़ है और उसके उस बहाने यानी गुड मॉर्निंग मैसेज के बहाने वो अपना गाना भी उनको भेज देती है तो इस प्रकार उसे एक श्रोता मिल जाता है और सुनने वाले के मर्जी है भाई आप सुनिए या मत सुनिए मगर आपको गाना तो मिल ही गया ना तो साहब उनको एक श्रोता मिल गया और बातचीत शुरू हो गई कहानियाँ ज़िंदगी की दास्तानें एक दूसरे के साथ बांट ली गई अब साहब क्या हुआ कि बात ख़त्म हो गई कुछ समय के बाद उन महिला का एक कोई मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनको अस्पताल से यानी जहाँ पर उन्होंने अपना इलाज कराया था वहाँ से कुछ कागज़ चाहिए तो साहब हम लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ला देंगे अस्पताल थोड़ी दूर था मगर हमारे पास तो पवन बेग्गा मोटरसाइकिल है ना साहब तो हम पवन बेग्गा मोटरसाइकिल और उस पर घूमने का बहाना बस निकल पड़े हम लोग गए भैया उस अस्पताल से वो कागज़ जो भी कुछ था वो ले लिया लेकर के उनको भेज दिया इस प्रकार वो एक संबंध स्थापित हो गया आपको बताए कुछ अरसा पहले वो पुनः हैदराबाद आई अब की रिश्तेदार से मिले भगवान की दया से स्वास्थ्य ठीक था अपने किसी संबंधी के साथ वो हमारे घर पर भी आई हम लोगों से मुलाकात हुई और बातचीत के दौरान में उनसे जिक्र हुआ किस बात का कि मैं ख़ाली समय में क्या करता हूँ मैंने उनको बता दिया कि साहब मैं खाली समय में वॉइस लेंडिंग का काम करता हूँ आपको तो मैंने बताया ही है ना पहले भी कि वॉइस लेंडिंग का काम क्या है कि भाई आप जो है वो किताबें पढ़िए एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट है एल प्रसाद आई इंस्टीट्यूट उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यानी जो कि दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए तो वहाँ पर हम लोग हम कुछ वॉल्टियर्स हैं जो किताबें पढ़ते हैं और वो किताबें लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हो जाती हैं और जिस भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है उसे वो किताबें भेज दी जाती हैं तो साहब इस प्रकार से हम वो वॉइस लेंडिंग का, का काम करते हैं यानी कि जिसको हम तो पहले मतलब वॉइस लैंडिंग तो आज बोल रहे हैं हम पहले ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग बोलते थे तो साहब ये ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग करते थे तो हमने सुधा जी को बता दिया कि सुधा जी ये ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग का काम हम करते सुधा जी ने कहा कि यह काम तो हम भी कर सकते हैं हमने कहा हाँ आप अवश्य कर सकती हैं बशर्ते कि आपकी मर्जी हो तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरी मर्जी है मैंने कहा ठीक है मैं आपका नाम और आपके बारे में बता दूँगा लाइब्रेरी में और अगर उनको आवश्यकता होगी तो वे आपको संपर्क करेंगे बस सब हो गई बात हाँ एक ने रिक्वेस्ट और भी किया कि आप कोई छोटा सा कुछ लाइनें पढ़कर अगर भेज दें तो उन लोगों को यह निर्णय करने में आसानी होगी कि आपको कैसा कैसी सामग्री दी जाए पढ़ने के लिए ठीक है सब बात हो गई समाप्त ये एक कहानी अब आपको दूसरी कहानी बताएं देखिए जैसा होता है ना कि पिता के गुण पुत्री में आते ही आते हैं तो साहब हमारी पुत्री में भी मतलब तो दोनों पुत्रियों में हमारे गुण तो हैं क्योंकि दोनों बातें करने में बहुत तेज हैं बातें अच्छी भी करती हैं और तेज़ तो हैं और डेफिनेटली आप समझ सकते हैं मेरी बेटियां हैं तो बुद्धिमान तो होंगी ही होंगी तो साहब हमारी बेटी नंबर दो जो हवाई जहाज़ चलाया करती हैं और उनको हवाई जहाज़ चलाने के साथ में अनाउंसमेंट का काम भी करना पड़ता है यानी कि भाई या, यात्रियों को बताना कि भाई हमारा हवाई जहाज़ कहाँ उड़ रहा है कब पहुँचेगा वगैरह वगैरह जैसे आप लोग ने सुना होगा शायद कई बार ज़्यादातर लोग तो ध्यान नहीं देते और सच बताएं कि बहुत से अनाउंसमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो स्पष्ट समझ नहीं आते मुझे नहीं मालूम कि वो एयरलाइंस की गलती होती है यानी हवाई जहाज़ के इक्विपमेंट की गलती होती है या जो अनाउंस कर रहे होते हैं उनकी गलती होती है मुझे पता नहीं है मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी बेटी जो अनाउंसमेंट करती है वो बेहद स्पष्ट होते हैं और वो ये भी करती है कि वो उन अनाउंसमेंट्स में अपना हृदय उड़ेल देती है यानी कि वो अनाउंसमेंट उसके लिए मात्र घोषणा नहीं होते वो अनाउंसमेंट वास्तव में एक संवाद होते हैं तो साहब वो संवाद मतलब अब देखें ये तो पिता के गुण हैं ना जो उसमें गए हैं मैं तो यही कह सकता हूँ तो साहब वो संवाद करती रही और करती है बहुत बार उसको प्रशंसा मिलती है लोगों से ये सब कुछ दिनों पहले उसके हवाई जहाज़ में जब वो उतरी तो अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि वो अपना हवाई जहाज़ खड़ा करके अब आपने आप में से जो लोग भी हवाई यात्रा करते होंगे आदतन आपने देखा होगा कि जब हवाई जहाज़ अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर दरवाज़े पर एयर होस्टेस लोग जो हैं वो हाथ जोड़कर आपको ऑल द बेस्ट या गुड इवनिंग या हैव ए गुड डे इस तरह का कुछ नमस्कार ऐसा कुछ संबोधन करती है जिससे कि जो हवाई जहाज़ की यात्रा शुरू करते समय और अंत करते समय आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो तो हमारी बेटी जो हवाई जहाज़ चलाती है ना वो क्या करती हैं कि वो यदि उनको ज़रा भी समय रहता है तो वो तुरंत अपने मतलब पायलट साहब का जो केबिन होता है उसको खोल करके दरवाजे के बाहर आ जाती हैं और अपने ये जो यात्री हैं उनको नमस्कार धन्यवाद ऐसे करती रहती हैं और उसी के चलते कभी कभार उनके साथ कुछ मज़ेदार घटनाएं भी हो जाती हैं कुछ पायलट्स मतलब कुछ यात्री जो हैं वो पायलट को कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हैं तो उनको उससे खुशी भी होती है तो साहब मेरे ख़्याल से मैं तो यह कहूँगा कि वो उनकी आदत है कि वो आती हैं वहाँ पर और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स इकट्ठा करने आती हैं चलिए यही सही कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा करना यानी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मिलते हैं तो इकट्ठा करने में क्या बुराई है तो साहब उनको एक महिला मिली जिन्होंने कहा कि आपका अनाउंसमेंट बहुत अच्छा था और हमें आपके साथ यात्रा करके बेहद खुशी मिली उन्होंने कहा साहब मुझे भी आपको यात्रा करा के बेहद खुशी मिली तो उन महिला ने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप नीचे उतर जाइए पीछे वाले जब सब लोग उतर जाएंगे तो मैं सारे जो यात्री हैं उनको विदा करके आपसे बात कर लूँगी यदि आप बुरा ना माने तो आप इतना समय दें हमको उन्होंने कहा हाँ साहब मैं बाहर खड़ी हूँ तो इस प्रकार से वो बाहर खड़ी हो गई और जब सभी यात्री उतर गए अगले तीन चार मिनट के बाद ये उनके पास गई उन्होंने वो महिला ने अपना परिचय दिया कि साहब मैं एक इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में एक मतलब कुछ हम सत्र करेंगे जिसमें कि आप हिस्सा लें इन्होंने कहा ठीक है हम अवश्य हिस्सा लेंगे बशर्ते कि हमारी कंपनी हमें अलाउ कर दे आप लिखिए और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं उन महिला के पति ने भी बताया कि हाँ साहब आपने कहाँ से पढ़ाई की तो उन्होंने अपना परिचय दिया उन महिला महिला का पति और उनका छोटा सा बच्चा सात आठ साल का वो थे वहाँ पर उन पति पत्नी ने अपना परिचय दिया कि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की हमारी बेटी ने कहा अरे हमने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और इस प्रकार से पता चला कि वो एक वर्ष के आगे पीछे दोनों ने अलग अलग विषयों में अलग अलग कॉलेजेस से पढ़ाई की थी और इस प्रकार से बातचीत होने लगी अब साहब उन्होंने ये कहा कि हम लोग गोवा में रहते हैं अगर आप कभी गोवा आए तो हमसे संपर्क करें बस साहब उन्होंने बता दिया कि अरे हम तो जल्दी ही छुट्टियों में गोवा जाने वाले हैं अपने परिवार के साथ बस बस बस साहब इतना सुनना था वो मिलने की बातें तय होने लगी जब मिलने की बातें तय हो गई तो ये हुआ कि भाई हम लोग एक रोज़ छुट्टी के दौरान उन लोगों से मिले मिलने के साथ में पता चला कि वो जो पति हैं वो बड़े भारी वकील हैं साहब सुप्रीम कोर्ट में नेचुरली तो, मैं आपको बताऊं मैं तो भाई पहले वकीलों उसका वैसे भी सम्मान करता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का वकील सुनकर मैं तो बहुत प्रभावित हुआ अब भैया चूंकि प्रभावित हुआ तो अब यह हुआ कि प्रभाव का जवाब तो प्रभाव से ही देना है ना तो मैंने भी अपने बारे में कुछ थोड़ी लंतरानी हां की और उसमें यह भी बता दिया कि मैं तो साहब वॉइस लेंडर हूं अब आप देखिए मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था ना कि क्या खास आप कहीं भीड़ से अलग होना चाहते हाँ ये जो वॉइस लैंडिंग का काम है ना ये भाई साहब आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है आप ये बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूं श्रोतागण यानी आप जो मेरी बात सुन रहे हैं आप ये बताइए कि मेरे अलावा आप कितने वॉइस लैंडर्स को जानते हैं शायद एक भी नहीं या शायद एक या दो को जानते होंगे तो साहब हो गया ना मैं खास बस अब यही प्रभाव हमारे उन मित्र पर भी पड़ा यानी जो हमारी बेटी से जिनकी मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से भी भैया सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने कहा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है क्या मैं भी यह काम कर सकता हूं मैंने कहा अवश्य आप अपना एक वॉइस सैंपल दे दीजिए और हम बात करते हैं अब भैया ये दो वॉइस सैंपल जो थे ये हमने अपने इंस्टीट्यूट में जो हमारे वॉइस इंजीनियर साहब हैं ना उनको दे दिए आप विश्वास करिए इंजीनियर साहब ने कहा कि साहब मैं इनको तुरंत रीडिंग मटेरियल भेज रहा हूं और साहब उनको रीडिंग मटेरियल भेज दिया गया और आज की तारीख में वे दोनों ही है। मेरी इसमें मुझे क्या लाभ मिला मुझे लाभ मिला कि हमारे इंजीनियर साहब ने हमको बताया कि साहब आप तो खास में भी खास हो गए क्योंकि आप ऐसे वॉलंटियर लाने में हमारी मदद कर रहे हैं बस भाई मैं आपको बताऊं सारी ज़िंदगी जो ख़ास होने की यानी भीड़ से अलग होने की कोशिश करता रहा वो जिंदगी के इस पड़ाव पर आकी पूरी हो पाई तो साहब मैं आपको यही किस्सा बताने के लिए बेताब था सोच रहा था कि कैसे आपको बताऊं फिर मैंने सोचा यार इसमें कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है साफ बात बता दी जाए और वो एक छोटा सा ऐड आता है ना वो क्या ऐड है भाई जिसमें वो कहते हैं कि खास नहीं मतलब अब छोड़िए वो एड नहीं याद आ रहा है आज लगता है एक्चुअली वो टीवी बहुत दिनों से देखा नहीं ना इसलिए तो चलिए कोई बात नहीं अच्छा साहब तो अभी इस बात को यहीं पर रोक दें एक बात आपको और बता दें वो पिछले हफ्ते वाला गाना वो पहचाना सिर्फ दो लोगों ने हम तुम हम तुम यानी मिलन फिल्म का वो गाना जो था वो गाना क्या था यार बताओ जरा हम तुम ये गीत मिलन के गाते रहे हैं गाते रहेंगे ये कुछ गाना है फिल्म मिलन का और इसको दो लोगों ने बहुत सही पहचाना और जिसमें धर्मेंद्र जी तो हमारे हैं ही देवराज कुमार साहब हैं और कई लोग इसको गलत पहचान पाए तो साहब मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि मैं कुछ कठिन गाने पूछ रहा हूँ क्या चलिए छोड़िए कोई बात नहीं पूछ भी रहा हूँ तो क्या है छोटा मोटा याद याद कराने का तरीका ही तो है तो इस बार का गाना ये रहा ये मत कहिएगा कि ये गाना कहाँ से खोद कर ले आए हाँ गाना बेहद पुरानी फिल्म का है और मैं आपको ये भी बता दूं, वो ये गाना जो है ना एक शहर जो आजकल चर्चा में है उसके किसी मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है तो ये देखिए अब की बार मैंने आपको इतना हिंट भी दे दिया तो साहब इसी के साथ मैंने आपसे वादा और किया था कि मैं आपको अपने मित्र ढिंगरा साहब की किताब का कुछ हिस्सा सुनाऊंगा तो अब वो हिस्सा इस हफ्ते नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि इस हफ्ते ऑलरेडी बात थोड़ी लंबी हो गई है अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते हाँ, सुनाऊंगा ज़रूर ये बात पक्की है मगर इंतज़ार करिए थोड़ा सा इसके साथ ही आज की बात समाप्त करता हूँ अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे और अगले हफ्ते तक तो हम सब गणपतिमय हो चुके होंगे तो गणपति बप्पा का इंतज़ार करते हुए और उनका स्वागत करने की तैयारी करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं आपको धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मेरी बात सुनी और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नमस्कार ठंडी ठंड हवाओं की बात मान ले ठंडी ठंडी हवाओं की बात मान ले क्यों नज़ारे तुझे रो के ये राज जान ले कौन देता है आवाज़ पहचान ली कौन देता है आवाज़ पहचान लिए हम सफर हम सफर भी कोई साथ ले अकेले ही अकेले चला है कहा कहेगा क्या कहेगा ये मौसम जमा हो ना जा न जनाजा हो जाबिल